में और यह क्षण ये प्रबूत समय स्वात्मा श्री श्री यंचिवा पूर्वस्थ प्रणब तेनपूर्वाश्रीपूर्ण न था हरिहरता मनमारो मे प्रशा विश्व मनोरंजन जन तो ंदमसुंदरी प्रत्यार शरद ऋतु स्वच्छ जल पे सरोवर कमल के सुगंध शीतलमंद सुगंध वायु चल, आगे आगे गाँव मैं छे पीछे भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में, में प्रवेश किया हुए हैं एक बन दो बन तीन बन द्वारश बन अप्रैल से बारह तक कोई कोई कहते हैं छप्पन तक बन। वनराज वनराज माने पनों की पक्षी है। कतार से कतार कर रहे भौरे मतवाले होकर गुंजार कर रहे पक्षी चहक रहे हैं सरोवर सरिता पर्वत सरोवर निर्मल सरिता प्रवाहित पर्वत अचल मधुपति श्री कृष्ण ने वन में अवगाहन किया और बांस देखो इतनी बात योग दर्शन की दृष्टि से इसका नाम धारणा है धारणा तेत से धारणा अपने मन को एक घेरे में कर दो आप पांच मिनट बैठो और सोचो कि जिस मोहल्ले में हम बैठे हैं इससे बाहर की बात समझे का अपने घर से बाहर की बात ना अपने कमरे से बाहर की बात न आज शरीर से बाहर की बात न और अपने हृदय की वृत्तियों के अतिरिक्त और कुछ ना सोच ये क्या हुआ इस देश में अपने मन को समेटते आए समेटते आए समेटते आए ये तो हुआ आत्मदृष्टि से जो अपने पास पहुंचने का जो अब भगवत योग देखो ये भगवान के पास पहुंचने का है। ये रहा जमुना जी मंद मंथर गति से बह रहे हैं श्री गिरिराज से उठाए खड़े हैं बालू का मै है लता है वृक्ष है गुए चरने के लिए जा रहे हैं क्वाल बाल कीर्ति का गान कर रहे हैं श्री कृष्ण बासु बजा रहे कभी दिखते हैं अवगाहन कारक मधुपति रवगाज चाराय अवगाहन करते हैं माने कभी कभी वन में डुबकी लगा जाते हैं कभी नहीं दिखते हैं कभी दिखते हैं कभी दिखते हैं, हैं कभी नहीं दिखते हैं ये क्या हुआ ये शासन की प्रणाली है आपके मन में जो संसार की बातें खड़ी हुई हैं वे निकल जाएंगे भरी सराय रही में लगती, आप उपस्थित चल जाए आपके मन में भगवान होंगे तो दुनिया में जो दुश्मन की बात है जो मित्र की बात है जो मन में मोह है सबकी निवृत्ति हो जाएगी और परमेश्वर आपके हृदय तो में प्रकट हो जाएगा अच्छा कोई कहते हैं हम अपने मन को निराकार में रखेंगे क्योंकि तो दुनिया का जो आकार दिख रहा है इससे विलक्षण होने के कारण वो भी तो एक आकार हुआ था निराकार भी एक आकार आकार जो निष्क्रांता ये इंदिराकार शब्द बनता है जो अनेक आकार बाहर हैं और वो उनके स्पर्श से रहित होकर रहता है उसका भी एक आकार है असल में अपने मन को कहीं लगाने के लिए एक आकार मन को देना पड़ता है पहले मन को ऐसा बना दो और फिर उस रूप में मन को पकड़ो तो पकड़ जाएगा और यदि मन में कोई रूप नहीं डालोगे और मन को पकड़ना चाहोगे तो जैसे आसमान को आकाश को पकड़ना जैसे अशक्य है वैसे ही निराकार मन को भी पकड़ना अशक्य है पहले मन को एक रूप में गढ़ लो और वहां से मन को पकड़ो। ये मन को पकड़ने की रीति है तो जैसे दुष्कर्म से छूटने के लिए हम सत्कर्म करते हैं सत्कर्म माने दुष्कर्म का छूटना उपासना माने वासना का छूटना सदभाव माने दुर्भाव का छूटना सदगुण माने दुर्गुण का छूटना भगवान तो को अपने मन में भर लेना इसका अर्थ हुआ संसार का छूट जाना अपने मन को संसार से हटाने की एक प्रक्रिया हुई धर्म और जो तत्व प्रधान है और दृष्टा और ब्रह्मज्ञान ये चित्त है और ये उपासना आनंद प्रधान है और वंचित बने रूप इसमें अपने मन को लगा बंसी बोले बंसी की आवाज वैसे मेघक ध्वनि और बंशी इन दोनों को अनाहत नाटने में श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि और जो बाजे हैं, वो कोई तो पिट-पिट के बजते हैं। जैसे नगाड़ा है ढोसा है तबला है बोलक है मृदंग है ये तो किसी को लकड़ी से पीटते हैं किसी को हाथ से पीटते हैं पिट के बजते हैं कोई रगड़ने से बजते हैं जैसे सारंगी है कोई छेड़ने से बजते हैं जैसे सितार है और कोई सिरमिन फिरमिन है आज है लेकिन ये बंसी वनी जो है ये सुशील वाक्य माने के अपने प्राणों से अपनी सांसों से बजाई जाती है तो बंसी वाक्य प्राण वाक्य है प्राण वाक्य इसमें बोलते हैं और इतनी तन्मयता इतनी एकाग्रता मन का ऐसा स्वस्थ और सरस प्रवाह दूसरी किसी ही ध्वनि में नहीं होता अनाहत नाद वाले भी ऐसा मानते हैं कि श्याम सुंदर भ्रमर गुफा सोहम की बंसी बजाते रहते हैं श्री कृष्ण सोहम की बंसी बजाते हैं और भ्रमर गुफा से ऊपर संत मत की बात उसको छोड़ देते हैं एक दिन एक गोपी ने अंशी सुन श्री राम विलोदी शरम छूट गये लुम पति धैर्य धैर् का लोक हो गया आर्ज की नुजनों का डर छूट गया पति चितिवृत्ति चित्तवृत्ति चित्तव्रत्य का लोक हो गया गोपी मग्न हुए एकुतमे लुंपति मन कृष्णेदीना क्षर प्रेमोन्माद परंपरा मुपनयसी वंशी कला कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा, अमृत है तो जिस जीव में विषय का स्वाद भर गया है उसको कृष्ण नाम का स्वाद लिया अद्भुत है नो जाने जनिता कियदीर अमृतई ही कृष्ण की वर्णध्वरी ये दो अक्षर अच्छा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण न जाने कितने अमृतों से भरे हुए तुंडे तांडविनी रिम वितनुतेंडावरी जलभे कर्ण क्रोध कडंबिनी कटयते कर्णारूणे प्रिया चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रिया कृतिम जनता कृष्णे कृष्ण कृष्ण कृष्ण मनोवृत्तियों को बाहर जाने से रोक लेता निम्न स्तर में फैलने से रोक लेता कृष्ण कंठ और दूठा दोनों के बीच में मन को ले जाकर कौशिक कंठ अकुह कंठ? और रिटू रसाना मूर्धा कृष्ण कृष्ण कृष्ण निम्नगामी स्रोतों को ऊर्ध्वगामी बना देता है कृष्ण कृष्ण कंठ में और तीनों मूर्धा में और का संग जीव ब्रह्म का संजोग कृष्ण कृष्ण कृष्ण नौ जाने जनता के मुह में कृष्ण नाम आ जाए तो इच्छा होती है कि हजारों मुंह हो जाए कान में कृष्ण नाम आता है तो इच्छा होती है हजारों कान हो जाए और यदि हृदय में और कंठ के नीचे उतरता है कृष्ण नाम तो सब इंद्रियां अपना काम छोड़ करके कृष्ण नाम का ही रसा स्वागत करते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण एक का तो नाम सुना और मन चला गया जैसे सत्कर्म में यज्ञ में लग जाओ तो बुरे कर्म छूट जाते हैं ब्रह्मचर्य से रहना पड़े किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना पड़े देमानी चोरी छूट जाए सत्कर्म में लगो तो दुष्कर्म छूट जाता है। सत्कर्म दुष्कर्म का निबंधक है ऐसी श्री कृष्ण की वासना अपने हृदय में भर जाए तो गुरु वासनाएं मिट जाती है आज्ञा देने से काम क्रोध लोभ नहीं मिटते है एक न रहा आचरत आत्मन श्रेय तथो जाति पर आज्ञा देने के हे काम तुम निकल जाओ हे क्रोध तुम निकल जाओ हे लोभ, तुम निकल जाओ तो ऐसे काम क्रोध लोभ नहीं जाते जब भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बैठाते हैं तब काम वासना क्रोध वासना दोना वो वासना ये अपने आप पर निकल जाती है अच्छा जी ये कृष्ण नाम ये वंशित ध्वनि वंशित ध्वनि जब हृदय में प्रवेश करती है, तब मनुष्य को अन्यत्र नहीं आता बंशी ध्वनि सुनी कृष्ण के नाम का वर्णन आता है कृष्ण नाम जगते श्रवत सुनौली आली बोली भवन हम तो बाबरी बनी हुई कृष्ण का नाम जब से हमने अपने कानों में सुना घर भूल गया मैं बावरी हो गई बाबरी तो संसार का विस्मरण होता है विक्षेप मन एकाग्र करो ज्ञान से तो ये जो भगवत विषय रसा स्वादन है इस रसा स्वादन से विषय रसा स्वादन की जो आवश्यकता है वो मिट जाती ये है ये इसकी विशेषता है इससे बढ़कर के संसार से छुड़ाने वाली और कोई वस्तु है। भगवान ने बजाई तत्व स्मरो दयम् स्मरोदयम काश्चि परोक्षम कृष्णस्वी विधोन्वर्णय वर्णय तुम आर स्मर कृष्ण चेष्ट नाशकं स्मर वेगे निक्षिप्त मनसो अब गोपियों के कान में ये ध्वनि पड़े प्रजस्त्रियना तो सब ले होने का प्रभाव तो लता पर भी पड़ता लता हो वृक्ष से हो जाते धरती को रोमांच हो जाता है नदियों का बना स्थगित हो जाता है ये बंसी समग्र प्रकृति को ये बंसी धवनी समग्र आकाश को समग्र वायु को समग्र तेज को समग्र जल को और समग्र पृथ्वी को अपनी वाणी से खाते हो क्योंकि शब्द सबसे सूक्ष्म है हसिया कौड़ा से फिर नहीं बदलता है शब्द से नहीं बदलता है हृदय में तत्काल परिवर्तन करने वाला है कुछ तो शब्द है और अच्छा बुरा शब्द हो तो राघ द्वेश भी पैदा करता है परंतु बंशी शनि को शांत देती है अपने हृदय बंशी बची लेकिन गोपियों को शांति नहीं मिली धर्मानुष्ठान से एक प्रकार का अंत प्रसाद होता है, और योगाभ्यास से एक प्रकार की शांति ज्ञान से निर्भयता प्राप्त होती है, लेकिन बंशी ध्वनि एक प्यास उदय करती है, अद्भुत प्यास और ईश्वर विषयक प्यास जब तक भगवान तो की प्राप्ति के लिए प्यास का उदय नहीं होगा पिपासा नहीं होगी तब तक आप विषयों के रस की ओर आकृष्ट होते हैं स्मरोदयम वेणुगी तो, स्मरोदय गोपयोग के हृदय में काम का उदयोग काम तो पहले से सता रहा है ये चलिए ये चलिए ये चलिए अब भगवान मिले तो उन्होंने भी एक काम ही दिया ये अद्भुत काम है ईश्वर विषयक ईश्वर के लिए यदि हमारे हृदय में कामना का उदय हो तो संसार की कामना शांत हो जाती है ये बंसी ध्वनि ईश्वर के लिए हमारे हृदय में कामना देती है तो काम भी एक ईश्वरीय वस्तु है वो गाली देने की चीज नहीं है स्वयं श्रीकृष्ण ने ही कह दिया गीता में कि काम में ही धर्म विरुद्धो भूतेशु धर्म के विरुद्ध जो नहीं है जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम में तो काम तो भगवान का उपनिषदों में वर्णन आता है सो काम य प्रजाए यम तो एकाकी नमत ईश्वर को अकेले अच्छा नहीं लगा अकेले रहते रहते रहते बोर हो गए एकाकी नमत एकाकी रमण नहीं हुआ तथो द्वितीयम इच्छत तब ईश्वर ने दूसरे की इच्छा की पत्नी पत्नीचा भगवता उसके बाद पति पत्नी के रूप में भगवान हो गए विह कर लिया गृहस्थ हो गए विवाह कर लिया परमेश्वर को अकेले अच्छा नहीं लगा तब उन्होंने अपने को ही दो विभाग करके एक विभाग से स्त्री हुए एक विभाग से पुरुष हुए और परस्पर प्रेम करने लगे सृष्टि के प्रारंभ में काम है विवाह का जब मंत्र पढ़ते हैं, तब तो उसमें ऐसे मंत्र पढ़े जाते हैं को कस्मा अदात, कामो कामायादात कामोदाता काम प्रतिगृहिता ऐसे विवाह के मंत्र में पढ़ा जाता है किसने लिया? किसने लिया काम ने किया काम ने लिया काम ही दाता है काम ही प्रतिद्धि काम ही सत्य काम की महिमा बड़ी है। परंतु ईश्वर के लिए जो काम होता है वो संसार के काम को नष्ट करता है प्रेम परामायणाम काम प्रभावी ना भगवत प्रिया भगवान के लिए काम ब्रजवासियों का काम प्रेमी वो, वो परमाणाम गोपियों के प्रेम को ही काम कहते हैं क्यों बोले तो क्यों जो क्रिया जो चेष्टा अपने सुख के लिए होती है स्वार्थ के लिए होती है भोग के लिए होती है उसको कहते हैं काम और जो क्रिया जो चेष्टा अपने प्रियतन को सुख पहुँचाने के लिए होती है उसको कहते हैं प्रेम बराबर अंतर है तो बार आत्म सुख भोग की इच्छा से जो कुछ किया और सोचा जाता है उसका नाम काम है और अपने परम प्रियतम प्राण प्रेष्ट को, को सुख पहुंचाने के लिए जो कुछ किया जाता है उसका नाम प्रेम होता है किसी से देखो जब गोपियाँ हैं भगवान को अंतर्धान होने पर तो तमा प्रविष्टम आलक्ष्य तत्व निभावृत जब देखा कि कृष्ण और अंधकार में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको कहीं कांटा लग जाए कहीं खुश लग जाए तो कहीं फंस जाए उनको बड़ी तकलीफ होगी इसलिए उन्हें ढूंढना बंद कर दिया हम घुल के मर जाएंगे, परंतु उनको अंधकार में भागने के लिए कारण नहीं बनेंगे सुजात हम, हम तुम्हारे चरणा रविंद्र को प्यारे जब अपने बक्ष स्थल पर रखते हैं तो डरते डरते रखते हैं क्यों हम ये जानते हैं तुम्हारे चरण को हम अपने बक्ष स्थल पर हैं तो उनके स्पर्श से तुमको बहुत सुख मिलेगा तो तुम्हें सुख मिलेगा इसके लिए तो रखना चाहती हैं परंतु डर लगता है कि हमारा कठोर वक्ष तुम्हारे कोमल चरणों को कष्ट न पहुंच जाए इसलिए डरते डरते हैं प्रेरणा कभी तो काम होता है अपने सुख के लिए और प्रेम होता है अपने प्रियतम को सुख पहुंचाने के लिए इसको प्रेम शास्त्र में महाभाव बोलते हैं इसका नाम है महाभाव अपने प्रियतम को सुख मिले चाहे हमारा कुछ भी हो तो काम के संबंध में ऐसा धर्म मिलता है कि जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ काम का प्रवेश ही नहीं होता गोस्वामी जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीताराम के विवाह का वर्णन किया है वहां ऐसा वर्णन किया है कि श्री राम तन की परछानी जुगल सरकार के शरीर की परछानी जगमगाती मणि मणिखंभन मानी मणिस्तम में मणियों के खम्भे में उनकी परछाई पड़ गई है तो जब वो भावर देने के लिए घूमते हैं, तो मन मदनरि बहु रूपा देखन राम विवाह अनुपा दरस लालसा सकुचन थोड़ी प्रकटन चुरन बहोरी तो बहोरी तो वो रति और काम परछाई क्या है रति और काम जब सीताराम सामने आते हैं तब वो छिप जाते हैं जब चलते हैं, तब वो प्रकट हो जाते हैं। माने सीताराम के प्रेम में रती और काम की गुंजाइश नहीं है सीताराम सीता के तकु दरअसलाल सा शकुचल थोड़ी सीताराम के प्रेम में काम का कोई स्थान नहीं है तो राम जी का तो मन ही अपने पास नहीं रहता सीता जी के पास रहता है तो काम कहाँ करोग इसका नाम प्रीति रस है यदि मन अपने पास हो तो अपने सुख के लिए भी कोई चेष्टा करे जब मन अपने पास ही नहीं है तुम्हारे पास है और सीता जी का मन राम रामचंद्र के पास है रामचंद्र का मन सीता जी के पास है भिन्न न भिन्न, दोनों अलग अलग, अलग हैं नहीं, नहीं, जो सीता है जो राम है जो राम है जो सीता है जो अलग होता है उसके लिए काम होता है जो एक होता है उसके लिए काम नहीं होता अब राधा कृष्ण के प्रेम के संबंध में एक छोटी सी कथा सुन वर्ण माता है आप लोगों ने सुना ही होगा जरूर सुना होगा पर थाने में एक सांकरी गली सांकरी खोर तो सांकरी खोर है साइको सा छोटी छोटी दो पहाड़िया हैं और बीच में एक ऐसी गली है जिसमें से एक आदमी उसी से निकल सकता है थोड़ी दूर तक एक एक आदमी जाते हैं कई जगह ऐसी गुफाएं बनी होती हैं जहां अकेले जाना पड़ता है पहाड़ों के बीच में एक उस सा खोर में सांकरी खोर में कांकरी गए खोर माने गली खोर माने बीच के एक ओर से आए कृष्ण और एक ओर से आई दोनों ने उस गली में सा में प्रवेश किया दूसरा कोई आगे पीछे नहीं केवल दो ही थे वो। एकांत मिल गया और श्री कृष्ण देखें राधा की ओर राधा देखें कृष्ण की ओर मन में कृष्ण के आया प्रिया जी का स्पर्श तो तुरंत सिंूसरे मन ने कहा की जदि तुम इनको छुओगे स्पर्श करोगे तो इनका कोमल शरीर और तुम्हारी कठोर उंगलियां इनको चोट लग जाएगी। जायेगी छुएंगे नहीं देखेंगे ने वर्णन किया है दीखीहू को भार न संभार सकती है प्रिया जी इतने सुकुमार हैं कि वो आखिरी दृष्टि का भोज भी नहीं सह सकते है सूधे पाओ नहीं बरते शोभा भी उनके लिए बार है भार गए कली गुलाब की बढ़े जात खरो गुलाब की कली ही शरीर में और इतना सुकुमार इतना सुकुमार सुकुमारू को समार में वर्णन है प्रकृति प्रकृति से सुकुमार और कोई भी वस्तु नहीं है जहाँ उसको पता लगा कि पुरुष ने मुझे देख लिया या दृष्टा पुनर् न दृष्टि पत्थ हो गई जब वो देखते इस पुरुष ने हमको देख लिया तो शर्मा जाती है सकुचा जा जाती है अपने में गड़ जाती है दृष्टि का भार भी नहीं सह सकती प्रकृति और श्री राधा रानी साक्षात आह्लादिनी वो दृष्टि का भार कैसे रहेगी तो श्याम सुंदर ने अपनी आप हाँ बंद कर देगी आमने सामने खड़े आंख वन फिर मन में आया कि अच्छा हाथ से तो इनका स्पर्श नहीं किया अब आओ मन के हाथ से इनको छुए मन ही मन आलिंगन कर मन ही मन स्पर्श करे तो उसका भी वर्ण किया कि मनहू के करण सौ छुवत डर मन के हाथों से भी छूने में श्याम सुंदर को डर लगता है कि कहीं हमारे मन का हाथ और मन की राधा अपना मन ही राधा बना अपना मन ही कृष्ण ये ध्यान की महिमा आप अपने मन को दो भागों में बांट दे और देखिए प्रेम का उल्लास देखिए प्रेम की तरंग प्रेम की मौ आपके मन में एक और राधा है और एक और कृष्ण है मन के हाथों से भी स्पर्श करने में डर लगता है दूर ही से बार बार पायन पर पड़ते बयालीस में श्री गुरुदास जी महाराज ने ऐसे वर्णन किया इस इस परिप्रेक्ष्य इस परिस्थिति में आप काम पर विचार कीजिए काम कहां है काम, काम का उपद्रव काम का उपद्रव वो नक्षत वो दंताक्षत वो अमोक वो चमक तमक समी वो कहा है तो गोपियों का नाम लेकर के जो लोग काम का वर्णन करते हैं, है उच्चृंखल काम उद्ध काम वो तो गोपी के स्वरूप को जानते ही नहीं है गोपी और कृष्ण के प्रेम में काम का प्रवेश नहीं है तो प्रेम आता है दूधियों ने अपने प्रेम का ही नाम काम रख दिया तो किसी ने पूछा की आप तो बहुत प्रेम है करते हैं श्री कृष्ण से उन्होंने कहा राम राम यहाँ प्रेम का क्या काम क्या काम हमारे घर में तो प्रेम की गंध भी नहीं एक, एक अद्भुत दर्शन है यदि किसी ज्ञानवान को यानी पुरुष को ये अनुभव होता है की मैं ज्ञानी हूँ और बाकी सब अज्ञानी है वो तो ज्ञानी नहीं है ज्ञान मान जह एक ज्ञान में ज्ञानी बने का अभिमान नहीं होता है समाधि में अहम समाधिमान इस हित्याकारक अभिमान नहीं होता है विवेक शादी हो करके अहंकार को कहा छूट गया तो समाधि में भी अहम भाव नहीं है और ज्ञान में भी अहम भाव नहीं है तो वही वही चित तो आनंद भी है उसमें भी मैं प्रेमी हूँ ये अभिमान बिल्कुल नहीं होता है कि मैं प्रेमी हूँ अभिमान आ गया तो प्रेम फिर हो गया हो मैं प्रेमी हूँ ये अभिमान आते ही प्रेम के हो जाता है सखी मम प्रेम गंदो मुकुंदे क्रंदतीम निज सुभगता सुभदा ख्यापनाय प्रती वो थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है प्रेम की गंदगी नहीं है गंद में एक इसका रहस्य क्या है कि यदि आप समझोगे की मेरे हृदय में तो बहुत प्रेम है परंतु तो सामने वाले के हृदय में बिल्कुल प्रेम नहीं है नहीं। तो आपका प्रेम घटने कम हो जाएगा और यदि आप देखोगे कि सामने वाला तो हमसे बहुत प्रेम करता है लेकिन हमारे हृदय में प्रेम कम है तो आपका प्रेम बढ़ेगा प्रेम की कमी का अनुभव करो तो प्रेम पड़ेगा और प्रेम की अधिकता का अनुभव करो तो प्रेम घटेगा तो श्री राधा रानी के हृदय में नेकता भी प्रेम का अभिमान प्रेम की गंध का भी अभिमान नहीं है नक्षोरी या नम प्रेम गंधो थे क्रंदन मां माम निज सुपनाय प्रति जो मैं क्रंदन करती हूँ रोटी चिल्लाती हूँ कलपती हूँ वो तो अपने सौभाग्य के स्थापन के लिए नहीं तो प्रियतम के दर्शन के बिना हे वलय वस्त्र बिंबम ध्वस्ता लम्बा यद हम हम प्राण कीटा सिद्ध बिना दर्शन के मैं जी रही हूँ बिना मिलन के मैं जी रही हूँ और अपने प्राण रूपी कीड़ों को पाल रही हूँ ये कोई प्रेम की पहचान है तो प्रेम में गोपियों ने गोपियों से किसी ने पूछा तुम प्रेम करती हो बोले नहीं नहीं हम प्रेम और प्रेम की बात नहीं जानते है तो हम क्या जानते हैं? कि हमारे मन में काम है सीधे हमारे मन में तो श्री कृष्ण से काम है कामी ही शुद्ध हो तो काम शुद्ध जाता है काम शुद्ध हो तो कामी और काम में दोनों शुद्ध हो जाते हैं काम में शुद्ध हो प्रेमी शुद्ध है तो उसका प्रेम शुद्ध होगा प्रियतम शुद्ध होगा प्रेम शुद्ध होगा तो प्रेमी शुद्ध होगा प्रियतम शुद्ध होगा और प्रियतम शुद्ध होगा तो प्रेम और प्रेमी दोनों शुद्ध हो जाएंगे क्योंकि उनको जाके उन्हीं से तो मिलना है ना जैसे वे हैं वैसा प्रेम होगा तो इसी से भक्त लोग जो हैं वो भगवान के प्रेम को भगवान के प्रेम को प्रमेय का बल मानते हैं। विषय महिमा मानते हैं श्रीधर स्वामी ने विषय महिमा शब्द का प्रयोग किया है विषय वर्णिना माने गोपियों के प्रेम के जो विषय है वो साक्षात भगवान है इसलिए गोपियों का प्रेम शुद्ध न हो तो भी गोपियाँ शुद्ध न हो तो भी भले जातिन हो आचारहीन हो ज्ञानहीन हो लेकिन उनका प्रेम तो भगवान से है ना? तो चूंकि उनके प्रियतम उनके प्रेम के प्रमेय उनके प्रेम के विषय परम पावन है इसलिए गोपिया भी परम पावन हो जाते हैं इसको श्रीधर स्वामी ने विषय की महिमा और बल्लभा जी ने प्रमेय का प्रमेय का बल प्रमेय माने पुष्टि ये पुष्टि का बल है भगवान ही अपने प्रेमी को पवित्र बना देते हैं तो ये जो काम का उदय है चित्र में ये साधारण काम का उदय नहीं है असाधारण काम है ऐसा काम है यहाँ प्रियतम के अंग का ईश्वर से मिलने के लिए हृदय में कामना का उदय हुआ हृदय का मुंह उसने परमेश्वर की ओर कर दिया और परमेश्वर के की ओर मुंह होते ही काम मिट गया और प्रेम का उदय हो गया तो ये ऐसा काम है इसलिए श्री कृष्ण स्वयं ही काम का संचार करते हैं राज पंचाध्याय के प्रारंभ में है में तद अनंग बर्धनम और बेणु के प्रारंभ में है त्रज त्रिय आश्रुत स्मरन्त कृष्ण चेष्टम नाकन स्मर स्मरण हुआ और स्मर का वेग हुआ वो तो स्मरणम स्मर स्मरण को ही स्मर बोलते हैं अपने प्रियतम का जो स्मरण है स्मृति स्मृति गृह तक राजिका जो कहीं देखा है जिसके बारे में कहीं सुना है और जिसका नाम जानते हैं जिसका गुण जानते हैं उसके प्रति हृदय का आकर्षण होना प्रमाणम अज्ञात ज्ञापकम तो स्मृति गृहित राजिका स्मृति वो होती है जो पहले से देखी सुनी चीज को में के उपस्थित करते हैं और प्रमाण वो होता है जो किसी दूसरी इंद्रिय से दूसरे प्रकार से न देखी हुई जो चीज है अज्ञात है उसका ज्ञान करा देता है प्रमाण दूसरी चीज है और स्मृति दूसरी चीज है इसी से स्मृति आए पहले भगवान की स्मृति हो इसको पूर्व राग बोलते हैं काव्य की भाषा में जिसका नाम है पूर्वराग पूर्वराज माने अभी मिलन तो हुआ नहीं विरह दो तरह का होता है एक अयोग और एक वियोग विरह के दो पेड़ होते हैं एक अयोग और एक वियोग अयोग क्या है अभी मिले नहीं उनका गुण जानते हैं उनका नाम जानते हैं उनका रूप सुनते हैं उनकी विशेषताओं का वर्णन सुनते हैं परंतु मिलना नहीं हुआ है जिसको कहते हैं अयोग है तो ये विरह परंतु अयोगात्मक विरह है और एक होता है मिल लिया हंस लिया खेल लिया बोल लिया रन लिया और उसके बाद विरह हुआ तो उस विरह को बोलते हैं वियोग दो भेद होते हैं एक अयोग और एक दियोग। तो गोपियों को अभी योग नहीं हुआ है अभी तो अयोग है अयोग है माने पूर्व राग है मिलन से पूर्व उनका नाम सुनकर उनका चित्र देखकर उनकी बंसी ध्वनि सुनकर के कब उनका हृदय श्री कृष्ण पर मुग्ध हो गया है स्मरण त्य कृष्ण के कृष्ण की चेष्टा और कृष्ण चेष्टा का स्मरण सूक्ष्म ये चरित्र जो होता है वो तो सार्वजनिक होता है और लीला होती है लोगों के मन को खींचने के लिए लीला में भी जो तो चेष्टा होती है एक लीला तो वो है जो सखा के कंधे पर तो हाथ रख रहे हैं और कमल घुमा रहे हैं और नाच रहे हैं एक लीला होती और चेष्टा तो अंधनिष्ठ होती है और में मुस्कान है ये चेष्टा है आंखों में प्यार पे प्यार भरी चितवन है वो भाव का प्राकट है का हिलना है चेष्टा चेष कृष्ण चेष्टिता गोपिया कृष्ण का चरित्र नहीं देखती हैं कि वो कैसे हमारे घर में माखन चुराने के लिए आ जाता है ये भी प्रेम की छेड़छाड़ है जिसको शास्त्री लोग नहीं जानते ये प्रेमियों का विषय है प्रेमियों का विषय छेड़छाड़ करने के लिए लेकिन भाव कैसे चलती है बासुरी बजाते समय उनके होठों में कैसी होती है, बंसी गाती है और उनके होठ नाचते हैं। ये उस समय होठ कैसे हिलते हैं, उस समय कैसे हिलती है उस समय आग कैसे हिलती है ये चेष्टा हो गोपियों के हृदय में चेष्टा का उदय हो गया स्मरण त्या कृष्ण चेष्टा स्मरण त्या स्मरवत आचरण इसको नाम धातु बोलते हैं स्मरण त्या स्मरण स्वयं स्मर रूप हो गए काम रूप हो गए उनके रोग रोग में कृष्ण के सिवाय और कुछ नहीं रहा उनके मन में वो स्मर रूप हो गए काम रूप हो गए काम रूप हो गए कृष्ण के लिए स्मरण कृष्ण के लिए का गोपी का अंग अंग गोपी के अंग अंग की एक एक तरंग गोपियों का रोम रोम श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो गया नाक वेदे नो विक्षिप्त मनसो मृतो तत् आश्रित बेहुगीतम स्मरोदयम का चित परोक्षम ता कृष्ण चेष्ट नाक स्मर वे गे नो विक्षिप्त मनसो नृप तद्रज आश्रुत वेणुगीतम वेणु के द्वारा श्री कृष्ण गान कर रहे हैं और गोपियों ने हो गोपियों ने श्रवण किया ये कोई और नहीं है साधारण नहीं है साधारण असाधारण दोनों तरह के गोपियों होते है। मुग्धा भी होते हैं नारायण मुग्धा भी होते हैं और प्रौढ़ा भी होते हैं कुमारी भी होते हैं नवधा भी होती हैं। इसमें श्रीकृष्ण से प्रेम करने में अवस्था का बंधन नहीं बालिका भी उनसे प्रेम कर सकती है ज्योति भी कर सकती है वृद्धा भी कर सकते हैं विवाहिता भी, भी कर सकती है विधवा भी, भी कर सकती है क्यों वो तो सबके आत्मा है इसी से हाथ पे के बहुत उदाहरण दिए हैं श्री रूप गोस्वामी जी ने तुम भी कुचार दर दर बधू दर दुर बधू बेढ़ी तो आंख है, है? छाती पर तुम भी लटक रही है और ये देखो लटिया लेख देखे देखती हुई तो जा रही है आ, ये पर काजल लगा के बुढ़िया कहा जा रही है और तक से आंख लड़ाने जा रही है ये, ये है ना? बुढ़िया कहा जा रही से आंख लड़ाने जा रही है लोग तो श्री कृष्ण से प्रेम करने में कोई जुबा अवस्था का बंधन नहीं है मुग्धावस्था का बंधन नहीं है वृद्धावस्था का बंधन नहीं है और जाति पात का बंधन नहीं है पूर्णा पुलिस पुर्गा पदार्थ रागत श्री कुमकुमेन दैता गांव की ढीले जंगली ढीले पहाड़ी ढीले वो श्री कृष्ण के चरणों का कुमकुम जहाँ तिलकों में लगा हुआ है उसको उठा करके अपनी आँखों से लगाती हैं मुख पर लगाती हैं छाती पर लगाते हैं और उनके मन में जहोज तीकृष्ण के प्रति काम है उसको शांत करते हैं तो श्रीकृष्ण से प्रेम करने है आ, कोई जाप की कोई अवस्था की तो बाधा है ही नहीं तो ब्रज की साधारण स्त्रियां भी और असाधारण भी तो पद्म पुराण में तो ऐसे वर्णन आया है कि एक दिन दिखाया नारद जी को नारद जी को दिखाया हो क्या दिखाया कि कहीं गायत्री जी तपस्या कर रहे हैं तपस्विनी का बे स्थान करके और श्री कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं कहीं ब्रह्म विद्या जी तपस्विनी होकर के और गिर वस्त्र पहन पहन के सरोवर के तट पर गुफा में बैठ करके श्री कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं और वेद की एक एक ऋचाए मूर्तिमति होकर सब की सब एकांत में बैठ बैठ के श्री कृष्ण की साधना कर रहे हैं यद्यपि इन ऋचाओं का विवाह हुआ है देवताओं से और कोई इंद्र की ऋचा है कोई अग्नि की ऋचा है कोई वरुण की ऋचा है और भिन्न भिन्न देवताओं का प्रतिपादन करते हैं, परंतु उनके मन में भिन्न भिन्न नाम होने पर भी वस्तु एक है सब श्री कृष्ण से श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो वो वेद की ब्रह्म जी गायत्री जी ये सब की सब ब्रज में गोपी होकर गो के आते हैं बड़े बड़े देवता बड़े बड़े देवी और शंकर आदि देवता बड़ी बड़ी देवियाँ ये सब की सब और श्री कृष्ण से प्यार करने के लिए ब्रज में आई परंतु ये नहीं की देवी देवता ही कृष्ण से प्रेम करें वृत की जो विधिने वन वाणीनी है पर्वत वासनी है, बासनी है तो वो भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो उन्हीं के कान में बंसी ध्वनि पड़े बंसी ध्वनि सबके कान में पड़ती है जो श्री कृष्ण प्रेम के लिए उन्मुख होता है हरनी के कान में भी पड़ती है और गाय के कान में भी पड़ती है और वृक्ष पर भी उसका प्रभाव पड़ता है सरोवर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है लेकिन जिन पर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी है उन पर का परोक्षम कृष्ण वर्णय अब कृष्ण तो सामने है नहीं वो तो में गए गोचारण के लिए और गोपिया श्री कृष्ण का वर्णन करती हैं श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि का वर्णन करती हैं वर्णन प्रत्यक्ष कृष्ण का नहीं कर रही हैं, परोक्ष कृष्ण का कर रही हैं और उनकी वंशी ध्वनि का वर्णन कर हैं। पूर्व राग में पूर्व राग में ये बात पहले आसक्ति सदुणाख्या प्रीति सद स्थले इस भाव्यु हो जात जने जब भाव का अंकुर उदय होता है तब जब देखो किसी की पाव की आवाज सुनाई पड़े ही पड़े तो ख्याल होता है कहीं वही तो नहीं आ रहे हैं दो जने आपस में बातचीत करने लगे तो उन्हीं उन्हीं की उन्हीं उन्हीं की बात करने लगे क्योंकि मन में जो भरा है वही पानी में निकलता है और अलोग दशा में जब की मिलन नहीं हुआ है तो सिवाय श्री कृष्ण की चर्चा के ये हम लोगों के लिए ये बात है तो भाई श्री कृष्ण ऐसी मिलना तो हुआ नहीं अब श्री कृष्ण ऐसी प्रेम कैसे बढ़े तो परस्पर कथन कथयंत परस्परम बोधयंतः परस्परम कथयंत माम नित्यम पुष्यंती चमंति च आपस में कृष्ण की चर्चा करो तो एक गोपी के भाव से जिस दूसरी गोपी का भाव मिलता है स्वकथित समान तील व्यतना जो सखी हैं, जिनका सील स्वभाव समान है जिनका प्रेम कृष्ण से है वे चार दीवानी आपस में बैठ जाते हैं और श्री कृष्ण की चर्चा करने लगते हैं। उसी श्री कृष्ण चर्चा का नाम वेणगीत है और वेणगी